देवी भागवत तीसरा स्कंध उसी समय मधु और कैटअप नाम के दो भयंकर दानाओं सामने आ गए वे उस महारणों में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा वहाँ मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले उनका शिव ग्रह मेघ के समान श्याम था वे पीताम्बर पहने थे चार भुजाएँ थीं शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी शंख चक्र गदा और पद्म इन चार आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे ऐसे शेष भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई मैंने उनका स्तमन किया तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी तब तुरंत ही श्रीहरि उड़ बैठे उन्होंने मधु और कैटव के साथ पाँच हजार वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की तब वे दैत्य मरे पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु दो थे वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए उन्हें देख मन मुक्त हो गया हमने उनकी उत्तम स्तुति की तब वे आदिशक्ति हम लोगों से कहने लगी देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए तुम अब अपने सामर्थ्य से चार प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर सुंदर एवं सुखप्रद हमने वह स्पष्ट सुनी हम लोगों ने उससे कहा माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजन आदि करने में सफल हों विस्तृत वििका अभाव है अभी स्थान जलमग्न है पंचभूत गुण एवं तन्मात्र इंद्रिया चाहिए परंतु उनका भी अभाव है हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ ब्रह्मा विष्णु और आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया उस रत्नजटित विमान पर चढ़कर कर हम लोग आराम से बैठ गए वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था उससे अनेकों किंकियों की ध्वनि हो रही थी अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे इंद्र विजयी इन तीनों देवताओं को उस पर बैठे देख देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया